ब्रह्मा जी ने नया शरीर धारण किया स्वतोनी का तपस्या की। उस समय ब्रह्मा जी के तपोमय शरीर के सीधे अंक के आगे भाग से एक पुरुष पैदा हुआ और उल्टे अंक के आधे भाग से एक कन्या पैदा हुई ये पुरुष और कन्या कौन है बोलो स्वयं मनु महाराज की जय श्री शत्रु महारानी की जय अब यहाँ पर थोड़ा सा सदेव जी ने हमारे कल्याण के लिए क्योंकि बहुत लोगों को संशय होता है कि सृष्टि का विस्तार हुआ दायरे की पृथ्वी कैसे चली गई तो यहाँ पर जीवों के कल्याण के लिए भगवान विद व्यास जी ने क्या किया पद्म कलप और बरा कलप इन दो को कथा को मिलाकर ये कहेंगे इसलिए संशय करने की जरूरत नहीं है सप्ताह यज्ञ हो रहा है अगर पढ़ करोगे तो इस चरित्र के बाद आगे बड़ा विस्तार उन्होंने बताया कि किसके बच्चे कौन हुए कैसे हुए तो बोला विस्तार है वो पढ़कर इतना समय नहीं जो पढ़कर करे सप्ताह यज्ञ है और किसी में हमारा क्या हो जाएगा कल्याण तो हो जाएगा तो पद्म कलब ऐसी अब बड़ा कल्प में कथा सिर्फ यद्यास जी कर जाएंगे और अभी जो हमें कथा सुना रहे हैं वो संत मैत्र ऋषि और वैसे भी भागवत के जो पाँच वक्ता है एक शिव जी महाराजदेव जी महाराज सुखदेव जी महाराज और संत मैत्री ऋषि और देव ऋषि महाराज तो यहाँ पर जो है मनु और शत्रु जो है वो ब्रह्मा जी से पैदा होगा अब जो इतिहास हमारा गवाह है अब जो स्त्रिया जो पैदा करेगी वो यहाँ से आरम्भ हुआ माँ शत्रु ने पैदा किया अब जो हम जैसे सिलसिला चल रहा है संतान का वैसे ही अब शुरू हो गया स्वयं तो मनु महाशत्र रूपा प्रकट हो गए उस समय ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि पुत्र मनु मनुष्यों को पैदा करो हमें इस दृष्टि का विस्तार कर सारे कमल के भूल पर गए उड़ते भी नीचे गए पति पति पर देखा पानी ही पानी ही पानी ही पानी फिर उड़ते भी आ गए बोले पितामह पुत्र का कर्तव्य है पिता की आज्ञा का पालन करना और बच्चे के पानी पर पैदा करना बोले क्यों बोले भूमि नहीं ब्रह्मा जी ने कहा खोज करी बोले हाँ पितामा बड़ी खोज करी भूमि तो नहीं मिली पानी ही पानी मिला। ब्रह्मा जी ध्यान अवस्था में बैठ गए जब ब्रह्मा जी ध्यान अवस्था में बैठे तो ब्रह्मा जी को जोर से छींक आए तो ब्रह्मा जी को सीधे लाख के क्षेत्र में राये का दाना होता न उसके आकार का और देखते ही देखते विषाद कर लिया वरा देव भगवान की कर वरा उतार घबरा दिया ये कौन आ गया क्षण पर सैकिलों में इतना बड़ा शरीर कर लिया ऋषियों ने कहा ध्यान किसका किया भगवान का किया तो भगवान ही होंगे? उस समय गरज कर रहे हैं भगवान अच्छा ये जो कल्प है वो शवेत वरा कल्प है इस समय जो भगवान ने अवतार लिया सुवर वो सफेद सुवर बने थे इससे पहले भगवान लाल बने काले बने तो वरा भगवान प्रकट हो गए गरज कर रहे हैं भगवान भगवान ने कहा ब्रह्मा चिंता न करो तुम भूमि को लेकर चिंतित हो भूमि को आदि व्यक्ति तो भगवान सुझे कमल से पूजे भगवान नीचे और भगवान सुनते हुए जा रहे हैं अच्छा भगवान भी सुनते हुए जाते भगत को ढूंढ और भगत भी क्या करते सुनते आते हैं जब दारुक जी जब भगवान अपने धाम जा रहे थे तो दारुक जी सुनते जा रहे भगवान श्री कृष्ण जी क्यूँ कि तुलसी मंजारी की सुगंध आती है और भगवानी सुनते हुए भूमि उनकी भक्त की भगवान सुनते हुए जा रहे तो रस ताल में नीचे कल गोबर के अंदर कीचड़ के अंदर जो है भूमि फसी भगवान ने वो दातों पर भूमि को उठाया और भूमि डोल भगवान के होश से छ जब मैंने वरावपराण पढ़ा तो वरावपराण का प्रसंग यहीं से शुरू होता है भूमि जो है दांतों पर है भगवान के प्रश्न कर रही है और भगवान उत्तर दे रहे हैं। लेकिन वराव पुराण का जो प्रश्न जो बड़ा सुन्दर है वो ये है भूमि ने भगवान की जी जय कार भूमि ने कहा प्रभु लोग मल्लमूत्र करते मुझे कष्ट देते है लेकिन धन्य प्रभु आप, आपने मुझे होठो से लगाया और वही जब भूमि भगवान के होट से लगी तो भूमि गर्भवती हो और उस वक्त भूमि ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था भोनाशुर जिसको नरकासुर भी कहते हैं इसका चरित्र भागवत महापुरा के दस्त स्थान में भूमि को लेकर आया आदि हृनाक्ष भगवान ने उसको युद्ध किया और उसको मार्ग मैत्री विश्व प्रश्न किया की हृनाक्ष भगवान ने ही ने उन्हें क्यों मारा भगमा मैत्रीसी मुस्कुराने लगे विदुरु जी जानते तो तुम सब कुछ पर तुमने जो भगवान भरा का इतना चरित्र दशा स्वादन किया तुम्हारा मन नहीं भर रहा तुम वरा चरित्र को विस्तार से सुनना चाहते हो तुम्हारे मन को देखते हुए मुझसे भी रहा नुम्हे विस्तार कर तो विस्तार आगे बढ़ता है एक वक्त माता जी की सोच रही थी की मेरे बच्चे स्वर्ग में राज्य उन्होंने कश्यप ऋषि से कहा हे पतिदेव, मुझे संतान चाहिए कश्यप ऋषि ने कहा मेरी प्रिय तुम मेरी पत्नी हो तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करना मेरा कर्तव्य मैं जितन्द्र किसी वजह से आऊँ तुम्हारे कारण आऊ में श्रीमान किसी कार्य हूँ तुम तुम्हारे बल पर हो पर इस वक्त जो संध्या बेला है इस समय में तुम्हारी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता इस समय भगवान भूत भामन अपनी पत्नी उमा सहित भूत प्रेतों के संग्रमण करते हैं शंकर जी की उपासना संध्या बेला में बड़ी उत्तम हो है। इस वक्त अगर कोई कुकर्म करता है तो निष्काब्दी देते तो संध्या बेला जाने दो और रात्रि का समय आने दो तब में तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा संध्या में सोने वाला जो होगा कोई तो सोता से नेत्रों का रोग हो जाएगा अगर कोई भोजन करता है संध्या मेला में उसे पेट की बीमारी होती है और अगर कोई पढ़ता है धार्मिक किताब नहीं धार्मिक चीज नहीं और वैसे भी संध्या के समय पूजा का समय होता है पढ़ने का समय थोड़ी होता है और जो संध्या के समय पढ़ेगा उसकी बुद्धि जो है मेमोरी खत्म हो जाती है और लक्ष्मी जो है लक्ष्मी आवाज खत्म हो क्योंकि जैसे अंधेरा हो जाता है लक्ष्मी की समारी उल्लू है <laughs> अंधेरे में उल्लू बनाता है और उल्लू बनाकर चली जाएगी अब आप डिसाइड करने उल्लू वाली चाहिए कि लक्ष्मी के संग नारायण के संग जरूर वाली चाहिए इसलिए हमारे वैष्णव जो है वो लक्ष्मी पूजन के अंदर भी लक्ष्मी नारायण को स्थापित करते होंगे क्योंकि रावण भी लक्ष्मी लक्ष्मी कर रहा था इसलिए भगवान ने खान के संग इसको मार दिया तो अकेले लक्ष्मी लक्ष्मी करोगे तो उल्लू बनाकर चली जाएगी उल्लू पर आएगी अगर लक्ष्मी नारायण कहोगे तो जरूर जी आरोप आएगी और आपको आशीर्वाद देकर चली जाएगी ऐसी लक्ष्मी जी को हम बारम्बार नमस्कार करते हैं अब यहाँ पर जो है दीपी ने इच्छा अपनी पूर्ण कर ली अब कश्यप ऋषि ने कहा अरे मूर्ख तूने ये क्या किया तूने अपने का भी अत्मान कर दिया अपराध कर दिया और अपने भूत भावन महादेव का भी अपमान कर दिया इसलिए तुम्हारे गर्भ से जो राक्षस का जन्म होगा जो देवताओं को सतायेंगे ऋषियों को सताएंगे मनुष्य को कष्ट देंगे उस वक्त रोने लगे की तो मैंने आपके चरणों में अपराध किया महादेव के चंद्र में अपराध किया तो खूब रोने लगी उस समय कश्यप ऋषि ने कहा तू कि अपनी किए पे बड़ी शर्मिंदा है तो बात सुन तेरे इन पुत्रों से ही तुम्हारे एक पोते का जन्म होगा और जिसकी कीर्ति तीनों लोगों में होगी तो वो कौन है बोलो भक्त राज प्रहलाद महाराज की श्री प्रहलाद महाराज रीति को पता लगा जब की देवताओं को सतायेंगे ऋषियों को सताएंगे तो दीपी ने सौ वर्षों तक इन बच्चों को पेट में रखा अब ये बच्चे तो पेट में आ गए लेकिन देवताओं का सांस लेना मुश्किल हो गया सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए बोले महाराज ये कौन तब कर रहा है जिसके तब से हमारे ही सांस लेना मुश्किल होता है तो ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे ब्रह्मा जी कहते है आप चिंता न करो ये बैंकुट की जो तो द्वारपाले जय विजय ये दी के गर्भ में आ गए और इसी कारण आप सबका सांस लेना मुश्किल हो गया तेज घटता जा रहा है देवता हैरान हो गए बैंक के द्वारपाल द्वारा और राक्षस योनी में गए वो कैसे रामचरित्र मानस में भगवान के अवतार के कई प्रसन्न बताएं एक प्रसंग मुझे बड़ा है वो प्रसन्न ये था की लक्ष्मी जी पैर दबा रहे थी भगवान नारायण जहाँ जोर से दबाए तो झटका लक्ष्मी जी को संदेह होने लगा शक होने लगा बोले कहते विशालम से मैं बहुत पहाड़ की कटान और लोहे की सीना भी कुछ नहीं तो लक्ष्मी जी के मन में संदेह एक संदेह हो गया शक हो गया कहीं ताकतवर है के नहीं अरे भगवान बोले बाहर हीरो अब मुझे कुछ करना पड़ेगा तो भगवान ने निगाह मारी कि ब्रह्मादि देवताओं में इतनी शक्ति नहीं जो मेरी मार बर्दाश्त कर सके निगाह मारी बोले मेरे भक्त में चुन लेता हूँ जय विजय ये अगर मेरे शत्रु बनकर आ जाएंगे तो भाई देखो पहलवान के साथ पहलवान ही लड़े ना अब पहलवान के साथ किसी डेढ़ पसली को छोड़ दे तो उससे बात नहीं बन सकती है तो बोले ये मेरी मार बर्दाश्त कर सकते हैं बड़ा सुंदर और भगवान जानता ब्यास गति पर बैठे हैं इस प्रश्न प्रश्नों को जब रा, रात्रि का समय था मुझे रात्रि भी याद है लगभग सवा एक दो का टेम था इस प्रश्न ने बड़ा रुला दिया इतना रुलाया और मैंने जितना मुझसे सोच सका मैंने सोचा कि अब मैं रावण को बुरा नहीं कहूंगा अब कभी बुरा नहीं कहूंगा ये मेरे जीवन का सच्ची घटना है इनका तो कोई कसूर ही नहीं और स्वामी जी कह रहे हैं तुललास तो जी प्रसन्न कह रहे हैं तो बात को हंड्रेड परसेंट ही वो सोलह तो सोचा कि अब मैं इन्हें बुरा नहीं कहूँगा मेरी क्या मजाको दुष्ट कहूँ अपनी हीरोइन को ही अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने भक्तों भक्तों को ही जिस भगवान ने विलन बना लिया ऐसे भक्त वस्तल भगवान को और उनके भक्तों को हम बारम्बारोटी कोटी नमस्कार करते है का कलपत्र भय कृपा सिंधु भयो पति का नाम पावना भयो वैष्णव भयो नमो नमः हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम अब भगवान की माया जो है वो वेंकुट से ब्रह्मलोक में चली गई ब्रह्मा जी कहते देवो में चारों कुमारों को बेंकुट की प्रशंसा सुना रहा बैंक धाम बड़ा सुंदर कुमार गमन ने कहा पिताजी आप कथा को बंद करें। अब हमें वेंकुट का दर्शन करने जाए तो चारों कुमार वैंकुट के दर्शन की लालसा से जा रहे हैं है छह सीढ़ी पर चढ़ गए किसी ने रोका टोका नहीं जयसी सातवी सीढ़ी पर गए तो जय विजय ने उन्हें रोक लिया कहा जा बोले भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान का दर्शन करो कपड़े पहनने का ढंग नहीं है भगवान का दर्शन करोगे नहीं कर सकते उनका दर्शन चारों ऋषियों ने कहा भगवान के दर्शन के लिए कोई प्रतिबंध थोड़ी है तुम क्यों मना कर रहे हो हमने मना कर दिया आप नहीं कर सकते भगवान के भक्त चारों कुमारों ने कहा बोले हम तुम्हें शिकाप देते हैं तुम्हें मृत्यु लोग में जाना भगवान लेते थे भगवान ने का हो गया काम दौड़े दौड़े भगवान बाहर आए उस वक्त चारों कुमारों ने भगवान का दर्शन किया चारों कुमार भगवान के चरणों में गिर गए और जो तुलसी मंझारी होती है नुलसी का बीज हम भगवान के चरणों में रखते हैं इसलिए भगवान के चरणों में तुलसी मंजारी की सुगंध आ रही थी जब उनकी नासिका पर चढ़ी तो चारों कुमार रोने लगे बोले प्रभु हमसे अपराध हो गया हमने आपके द्वार पालों को श्राप भी किया भगवान ने कहा ठीक किया जिस सेवक, जिस मालिक का कोई सेवक अपराध करते तो दोष मालिक को ही लगता आपको कुत्ता पालना और आपके कुत्ते ने किसी को काट किया कुत्ते तो जो कुछ कहेंगे बड़े जिसका उसको क्या कहेंगे कहने की जरूरत नहीं है इस तरह से आप ठीक किया चारो कुमार हस रहे, रहे बोले देखो किसी कृपा मूर्ति भगवान ने कहा ब्राह्मणों की दिन रात लक्ष्मी मेरी क्यूँ सेवा करती आप के है आपके कारण बोले वो कैसे प्रभु अरे आप जगह जगह हमारी मार्केटिंग करते फैलाने वाला कौन है नहीं का भक्त ब्राह्मण जगह जगह भगवान की कथाएं करते हैं लोग तेरे भगवान ऐसे तो लोग भगवान को पूजने लग जाते हैं और ये बात जब लक्ष्मी ने देखी हमारे स्वामी को बड़े मशहूर है तो दिन उनके पैर को छोड़ती ही नहीं तो भगवान कहते कुमार तो गणो ये सब आपकी कृपा है जितना मैं यज्ञ में स्वाहा करने से प्रसन्न नहीं होता जितना आप लोगों को सुंदर भोजन कराने से आहा करने से प्रसन्न होता हूँ इतने यज्ञ में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में आहा दो जगह भगवान ने ये बात कही है भागवत में एक पांचवे स्तर में श्री ऋषभ देव जी अवतार में जमाएंगे उस समय और एक यहाँ पर बात कही चारो कुमार मुस्कुराने जो हो प्रभु आपकी जो लेकिन बड़ी काम की बात है यहाँ पर भगवान ने भी इनको वैंकुट में नहीं जाने दिया रास्ता किसने रोका जय विजय जो भी है है तो भगवान के भक्त भग। इसलिए भगवान के जब अपना मान चले चले जाए भक्त मानना चलते मुझे कुछ भी कह दो पर मेरे भक्त को कभी नहीं कह भक्त पर कभी मेरे भक्त की निंदा मत करना मेरे भक्तों ऐसी वेर मत करना और मेरे भक्त ने अगर तुम्हारी हिंट्री बंद कर दी तो मैं कुछ नहीं कर सकता रो का किसने चार कुमारों को जय विजय तो क्या मजा चार कुमार की जो बैंकुट में चले जाए और भगवानों को हिंट्री देकर बार भी विदा कर दिया अब यहाँ पर एक शिक्षा लेने वाली और भी बात है जिसकी गलती है जिसका किया करा है वो सामने आ जाएगा कुमार को चले गए जय विजय रोने लगे प्रभु हम आपसे दूर नहीं रह सकते बोले जाना तो अब आपको पड़े बोले ठीक है भगवान हम आपके भक्त बनकर जाएं बोले भक्त बनोगे तो छह युग लगेंगे बोले इतना दूर तो हम आपसे नहीं रह सकते अब अपनी काम की बात करेंगे एक परामर्श दें जी प्रभु राक्षस बन तीन युग में उदाहर कर बोले ठीक है प्रभु राष्ट्र बन जाए पर आपकी स्मृति बनी रहे बोले ठीक तो इनको कितनी कितनी कितनी मर्तबा भेजा कितनी मर्तबा तो खुद चार मर्तबा आएंगे। क्यों चार मर्तबा मरतबाए क्योंकि किया कराए आपका ही था इसलिए आपको चार मर्तबा आना पड़ा और इन्हें तीन मर्तबा आना पड़ा बोलो दीन बंधु भगवान की जय यही जय विजय दीपी के गर्भ में आ गए सौ साल बाद दीती ने दोनों को जन्म दिया अब यहाँ एक शिक्षा और लीजिए जुड़वा बच्चों में हमारा धर्म क्या कहता है जुड़वा बच्चों में मेडिकल साइंस तौर पर जो पहले बच्चा पैदा होता है उसे कहते बड़ा है और जो बाद में आता है उसे कहते छोटा लेकिन हमारे ग्रंथ के श्रीमद भागवत के अनुसार जो पहले बच्चा आता है वो छोटा होता है और जो बाद में आता है वो बड़ा होता है तो हैदराबाद में एकादशी का कथा चल रही है चलया वाले उन्होंने प्रसंग रखा हुआ था तो ये प्रसंग आ गया हमने कहा भी डॉक्टर साहब अब आपका मेडिकल साइंस और ये भागवत साइंस तो बताइए अब इसकी क्या चर्चा की बोले दर्शाइए तो यही बात है कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं उसमें बड़ा कौन बोले मेडिकल साइंस के अनुसार जो पहले पैदा होगा वो हमने तो कहा थोड़ा खुलाम भागवत साइंस पर चले जाए बोलिए भागवत ने तो लिखा है की हृणाक्ष जो पहले पैदा हुआ वो तो छोटा था और हृणाकाशी तो जो बाद में पैदा होगा वो तो बड़ा था बोले ये तो कह रहे हैं कि जो पहले आएगा वो छोटा और जो बाद में आएगा वो बड़ा तो बोले इसका खुलासा करो तो, तो खुलासा तो खुला ये कि इस पंडाल के अंदर में सबसे पहले आ गया अब बहुत से लोग यहाँ पर जमा होगा अब मुझे जाना है अब मैं सब पे कूद के तो नहीं जाऊंगा जो तो आगे बैठा है वो दरवाजे से खिस्सेगा फिर उससे आगे वाला खिस्ती फिर उसके आगे वाला किस्ती तब मेरा जाना होगा तो जुड़वा बच्चों में ऐसा होता है कि जो पहला गर्भ होता है बड़ा वो मां के गर्भ में आगे चला जाता है और जो दूसरा होता है वो बाद में आ जाता है अब जो बाद में आया है वो पहले बाहर जाएगा तो जो पहले आया तो उसको रक्का मिला इसलिए जुड़वा बच्चों में ऐसा होता है। तो बहुत सी जगह परिवर्तन आया जैसे कि माडीपुर में हमने कथा करी वहां भी टूरिस्ट से टेंट पर भी पंजाब का लिंजन मैंने देखा कि बच्चों की बहस हो गई आप बस अब जो पहले पैदा हुई थी पहले वो बड़ी बनती थी अब जो छोटी थी अबे वो मोटी तू थे हमारे भागवत माँ महाराज की तू अरे मुझे इतनी खुशी हुई कि देखो मतलब भागवत इनके अंदर रंग लेकर आ रही है और जो हमारा जो हमारा जो फलसा है वो लोगों में आने लग गया उन बच्चों ने आने लग गया तो आगे जाकर यही बच्चे बड़े होंगे और ये धर्म ग्रंथ की बात क्योंकि तो सुन लिया भागवत में और ये कहेंगे पहले हुआ बोले नहीं ये छोटा है तो बाद में आया भला तो है ये हम नहीं तो ये हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं और उन डॉक्टरों ने भी इस बात को माना की सोलहना इस बात में सच्चाई है ऐसा हो सकता है हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे बस अभी हो गया फैसला इनका भी एक रिकॉर्ड और कायम हो गया कि कॉलोनी में भी एक माड़ीपुर हुआ एक कैंट हो गया एक पंजाब कॉलोनी एक कालोनी में भी, भी रिकॉर्ड हो गया है तो इनका अब यह आपस में फैसला बाद में कर लेना चलें आगे लेकर चलते हैं कथा को तो प्रभु ऐसा हुआ सौ साल बाद जन्म पर्वत के आकार का तनाई विकास करेगा क्ष में कहा भैया आत्मा खुजली हो रही है ठीक है भैया खुजली ले निर्नाष चला तो गया स्वर्ग पर इंद्र आज दो हाथों से युद्ध कर ब्रह्मा जी ने तो कह दिया है देवताओं को कि भगवान के अन्नता इनको कोई को नहीं मार सकता और ये बात देवता जानते हैं है तो देवता पीछे के दरवाजे से भागते मैं नहीं था तो उस तो शक्तिशाली बनते थे और आज भागते हैं अब ये उड़ता होता वरुण देव के पास वरुण देव को कहा कि हमने सुना है कि तुमने बड़े युद्ध किए दो हाथ हम युद्ध करो तो वरुण देव ने कहा भैया देखे मैं अब हो गया हूँ बूढ़ा अब मुझ में शक्ति नहीं है तुमसे तुम तुम लड़ने की भगवान तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करे क्या कहीं का, का। मैं नहीं था तो बलवान बनता था और मेरे आदि बूढ़ा बन गया क्या कहीं अब ये उड़ते हुए जा रहे हैं तो देव ऋषि नारायद जी भी उड़ते हुए हे नारद यहाँ आओ और दो हाथ हम जिद करो देव ऋषु नारद जी ने कहा बात सुनी हमें लड़ना झगड़ना नहीं आता ललाना बहुत अच्छा आता है यहाँ तो इस वक्त जो भगवान वारा है भगवान मरा अवतार लिए भूमि को लेकर आ रहे हैं तो अपनी इच्छा को पूर्ण कर लीजिए और ये भूमि किसकी और कब्जा किसका अब ये हिनाश क्या कहता है चोर कही जाए मेरी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं बताओ पहले भी कब्जा ग्रुप थे और आज भी कब्जा ग्रुप है चीज भी पहले से चलती आ रही है कोई नई बात नहीं है भगवान जो है भूमि को लिए जा रहे है और हिनाश कहता है पीछे से की अब तक तो मैंने सूरों को जंगल में देखा पृथ्वी पर देखा की अब पानी पर भी चलते हैं हवा में भी उड़ते हैं भगवान शुरू क्यूँकी भूमि जो है वो काफ रही थी इतने में भगवान तेज गति से आगे भगवान ने भूमि को स्थापित कर दिया जल पर पहले पूरी भूमि गल जाती थी तो अपनी शक्ति से भगवान ने भूमि को ठोस कर दिया हम पानी के ऊपर रहते हैं और पर्वतों से भगवान ने भूमि को बैलेंस कर दिया पर्वत क्या है बैलेंस से भूमि का अब भगवान गदा हाथ में लेकर आए हैं और हमारी तो संस्कृत की गाली भी बड़ी बीती है भगवान ने हिरनाश को कह दिया ग्राम अब जिसे हिंदी आती होगी वो खुश होगा। ग्राम सिंह मतलब गांव का शेर बनता इसे संस्कृत आती थी, थी इसने कहा मुझे ग्राम सिंह कहता है मतलब वो कुत्ता जो अपने गांव में शेर की तरह रहता है पर दूसरे गांव में धूम धमा भागता है उसे कहते हैं ग्राम सिंह इसने गधा रख भगवान को मार दिया भगवान के हाथ में गथा छूट गयी शरणाश खड़ा हो गया उठास्त्र अस्त्र हिंस में युद्ध नहीं करता उधारी भगवान ने दो चेप भी अब ये गजा गुजू होने शुरू हो गया फिर ठोसा टोसी शुरू हो गई ये एक ठोसा मारे तो दो ठोसे भगवान मार एक देसी शुरू फिर माया भी युद्ध शुरू हो गया ये मल मूत्र मांस मदिरा ये फेंक रहा है और भगवान ने सुदर्शन कर सबको शांत कर दिया देवता कह रहे प्रभु रात्रि हो रही है इन असुरों की ताकत बढ़ जाएगी इसकी लीला को समाप्त करे भगवान मुस्कुराने लगे भगवान कहते दो लो ये को भी हम पर भरोसा लेंगे तो एक चमाटा मारा तिल मिलाता हुआ गिर गया देवताओं ने बोला भगवान की तारीफ करनी चाहिए भगवान ने इसकी लीला को समाप्त कर दिया देवता बोले इतने घोसे मारे इतनी गधाएं मारी तब तो मरा नहीं है अब पता नहीं एक झापड़ पे मरा है तो नहीं मरा? दूसरा देवता बोले देव भाई आई कर देगा तो जिंदा में निकल गया तो ऐसे ऐसे तारीफ करते हैं मैं इसे बुरा लगे मैं इन्हें बुरा लगा देवता भगवान को कहा देवता कहते प्रभो ये कि कितना भाग्यशाली है कह हृणाक्षर देवता कह रहे प्रभु ये कितना भाग्यशाली मरा मरा भी अपनी फटी फटी आँखों से आपको देख रहा है इसके होठो पर कितनी सुंदर मुस्कान है और इसके शरीर से कितना तेज निकल रहा है भगवान बोले तारीफ मेरी शरीर की किसकी चल रही है तारीफ भगवान बोले ओहो इतनी गधाएं मारी नहीं मरा अब इन्हें ये विश्वास नहीं हो रहा की एक झापड़ में मरा है कि नहीं मरा भगवान ने एक लाख मार्ग ऐसी दूरी छेड़ दिया चल जाकर गिरा देवताओं ने चेकअप शुरू कर दिया चेकअप तो किया तो बोले श्वास ही नहीं है अब दौड़े दौड़े देवता है प्रभु इस दुष्ट ने हमारी नाक में दम कर रखा था आपने इसकी लीला को समाप्त कर दिया भक्तमान का कल्पत्र हम आपको बारम्बार नमस्कार करते भगवान की श्री बरा देव भगवान की इस तरह से भगवान ने आज भी भूमि भगवान ने ब्रह्मा जी को दे दी और ब्रह्मा जी ने भूमि स्वयंभू मनु को दे दी और स्वयं मनु ने मिथुन धर्म के द्वारा पांच संस्था अपनी पत्नी से जन्म दिलवाई तीन कन्या और दो बेटा जो कन्याएं थी उनका नाम था देवहूति आकुशी और प्रसूति और जो बेटा थे उनका नाम था